शांति शांति ही। ततो नो यीहसे तोभ शुरू प्रजाभ्यो अभयम पशुभ्यः पशुभ्य हम वेदोक्त धर्म की चर्चा करते हुए दर्शन के एक सूत्र पर बात कर रहे थे य तो अभ्युदय निःश्रेय स सिद्धि सधर्म अर्थात संसार में धर्म वो चीज है जो हमको दोनों लाभ दे सकता है उसे भी धर्म नहीं कहेंगे कि हमारे जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसको हम पूरा ही ना कर पाए तो हमारी वो धार्मिकता सफल नहीं है और वो भी धार्मिकता असफल है जहां हमारे पास साधन तो बहुत हैं लेकिन हमारी आत्मिक उन्नति नहीं है आत्मिक संतुष्टि नहीं है हमारे अंदर विचार नहीं है इसलिए हमारे जो आत्मा के गुण हैं उनकी तृप्ति को हम ने धर्म कहा है न्याय है परोपकार है दया है करुणा है तो ये जो भाव हैं ये भाव जिन चीज़ों से पैदा होते हैं जिनसे पुष्ट होते हैं हमारे यहाँ उन्हीं कामों को धैर्य आदि को गुण को धर्म कहा है और क्योंकि ये व्यवहार सबके लिए सब जगह सदा सर्वथा अनुकूल होता है तो एक वही व्यवहार है सत्य का व्यवहार है धर्म का व्यवहार है तो उपनिषद कार ने एक पंक्ति लिखी सत्य न लभ्यस्त आत्मा सम्यक ज्ञाने न ब्रह्मचर्य नित्यम वो कहता है कि आप उस रास्ते पर चलेंगे आप संसार का रास्ते पर चलना इसलिए आवश्यक है कि आपके शरीर को जीवित रखना है शरीर को स्वस्थ रखना है शरीर को निरोग रखना है शरीर को अच्छा बनाकर रखना है लेकिन शरीर आपका साधन है किसका धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलम उत्तम रोगास्त से कहता है कि धर्म अर्थ काम मोक्ष की सिद्धि शरीर से होती है इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि मुझे संसार की आवश्यकता नहीं है किंतु मेरा उद्देश्य संसार नहीं है मेरा उद्देश्य तो मेरा आत्मा है मेरा अंतस है मेरा ज्ञान है तो यदि इसको प्राप्त करते करते मैं उसको प्राप्त करूं तो मेरे साधन की सार्थकता है और मैं साधनों की प्राप्ति में साध्य को भूल जाऊं तो वो मेरी मूर्खता होगी वो मेरी असफलता होगी तो धर्म इस जीवन में मनुष्य को सफल बनाने के लिए है और आप धर्म से असफल होते हैं तो धर्म के उपयोग करने में त्रुटि है धर्म के समझने में गलती है ऐसा नहीं हो सकता कि व्यक्ति धर्म करे और असफल हो तो इस दृष्टि से मनुष्य को सदा ही इसकी आवश्यकता होती है इसका उपदेश दिया जाता है इसके लिए पालन करने का निर्देश कहा जाता है किया जाता है तो सूत्रकार ने कहा कि भाई अभ्योदय भी हो और निश्रेयस भी हो निश्रेयस कहते हैं संसार के बाद जो सुख है या अंतिम स्थिति है या कल्याण है उसे प्राप्त करना और अभ्युदय कहते हैं जो संसार में जिन साधनों की आवश्यकता होती है उनको प्राप्त करना तो धर्म में कहीं ये नहीं लिखा है कि आप संसार के साधनों का उपयोग ना करें उपभोग ना करें इनको व्यवहार में ना लें इनको अर्जन ना करें आप इनको कमाएंगे इनका उपयोग करेंगे क्योंकि आप जब दान देना चाहेंगे तो आपके पास होगा तो देंगे वेद कहता है शतहस्त समाहार हस्त संके अर्थात आपको कमाने की इच्छा भी होनी चाहिए लेकिन दान देने की इच्छा उससे अधिक होनी चाहिए यदि आप कमाने से अधिक दान देने की सोचेंगे तो आपके पास कभी संग्रह का दोष नहीं आएगा कभी आपके अंदर संग्रह के कारण होने वाला पाप पैदा नहीं होगा क्योंकि संग्रह से मनुष्य के अंदर भय और मनुष्य के अंदर त्रुटि पैदा होती आचार्य चरक ने एक बड़ा सुंदर प्रकरण लिखा है विमान स्थान में इस संसार में जो वातावरण की विकृति है पर्यावरण का प्रदूषण है वो कैसे होता है इस पर उन्होंने एक पूरा अध्याय लिखा है और उस अध्याय का नाम ही जनपदो ध्वंस लिखा है कि अर्थात बड़े बड़े नगर हैं क्षेत्र हैं देश हैं वो कैसे नष्ट हो जाते हैं वो कहते हैं कि इसका मूल कारण है अधर्म बड़ी विचित्र बात है बोले अधर्म कैसे होता है तो बोले उसका सबसे बड़ा उन्होंने जो कारण दिया है उसका प्रारंभ बड़े रोचक ढंग से किया और वो रोचक ढंग से काम कारण कैसे समझाया वो कहते हैं कि यदि सारे पाप कहीं से पैदा होते हैं तो वो होते हैं अधिक भोजन करने से भाई अधिक भोजन करने से अधर्म कैसे होता है ये बड़े सोचने की बात लगती है वो कहते हैं अधिक जो व्यक्ति अधिक भोजन करता है तो उसके अंदर प्रमाद आता है आलस्य आता है और उससे अकर्मण्यता पैदा हो जाती है जब व्यक्ति भोजन अधिक कर लेता है तो श्रम करने की इच्छा नहीं करता श्रम से बचना चाहता है अब श्रम नहीं करेगा तो भोजन कहा से आएगा श्रम करके कमा करके उसने भोजन किया तो आगे कमा भोजन करने के लिए फिर कमाना चाहिए तो मनुष्य के मन में क्या विचार आता है वो ये सोचता है कि भोजन तो अनिवार्य है और कमाने से बचना है क्योंकि आलस्य प्रमाद में आए व्यक्ति चाहता है श्रम नहीं करूं तो वो संग्रह करता है और वो संग्रह कहीं न कहीं से बचा करके लाना पड़ता है वो मजदूर से बचाता है किसान से बचाता है कहीं से भी बचाता है लगा कहीं से इकट्ठा करता है जितनी आवश्यकता है उससे ज़्यादा उसे रखना पड़ता उसे आज की आवश्यकता का तो पूरा हो गया उसे कल की परसों की अगले महीने की साल की जीवन की पीढ़ियों की आवश्यकता का हिसाब लगने लगता है और जैसे जैसे संग्रह की प्रवृत्ति जाग जाती है तो संग्रह का प्रयत्न बढ़ता जाता है और उसके लिए क्या करना पड़ता है फिर संग्रह करने के लिए किसी दूसरे से छीनना पड़ता है दूसरे का अधिकार लेना पड़ता है दूसरे को उससे वंचित करना पड़ता है तब हमें प्राप्त होता है तो हमें यदि दूसरे से छीनना पड़े कम मजदूरी देकर ही तो बचत होगी बहुत फीस लेने पर ही तो बचत होगी हैक्स को बचाने पर ही तो बचत होगी महंगा बेचने पर ही तो बचत होगी तो ये जब काम हम करने लगते हैं तो अधर्म करना है आचार्य चरक ने एक अद्भुत बात लिखी है कि अधर्म की जो स्थिति है वो ऊपर से नीचे चलती है हम ये समझते हैं कि जनता अधार्मिक हो गई है इसको सुधरना चाहिए आचार्य चरक कहते हैं नहीं अधर्म ऊपर से शासन से चलता है उसको सुधरना चाहिए वो कहते हैं कि राजा यदि अधर्म करता है या धर्म का पालन नहीं करता है तो उसके मंत्री भी ऐसा ही करेंगे मंत्री करेंगे तो उसके अधिकारी भी करेंगे अधिकारी करेंगे तो छोटे लोग भी करेंगे छोटे लोग करेंगे तो जनता भी करेगी और इसका अनुपात वो लिखते हैं कि राजा एक करता है तो मंत्री दस करता है मंत्री दस करता है तो उसके अधिकारी सौ करते उसके अधिकारी सौ करते हैं तो उसके नीचे के अधिकारी हज़ार करते और उसके नीचे आने वाले बेहिसाब करते अर्थात एक अपराध जो ऊपर एक की संख्या में था वो नीचे आते आते लाखों की संख्या में हो जाता है और इसलिए हमें ऐसा लगने लगता है कि सारा समाज ही अपराध है पापी है अमर्यादित है और जब सब ऐसा करने लगते हैं तो परिणाम हमारे सामने आ जाता है एक उदाहरण हमारे उपदेशक लोग दिया करते हैं वो कहते हैं कि जब कोई राज्य में बहुत बेईमानी बढ़ गई तो उन्होंने सोचा कि कैसे परीक्षण करें कि राजा के राज्य के लोग ईमानदार हैं कि बेईमान है उन्होंने घोषणा की कि भाई रात के अंधेरे में एक बड़े से हौज के अंदर तालाब के अंदर दूध इकट्ठा करना है तो बड़ी जगह बना दी गई और सबको कहा कि भाई एक एक लोटा दूध लाकर सब डाल दें और अंधेरे अंधेरे में डाल दें मन की जो वृत्ति है उसने ये सोचा कि इतने बड़े दूध के टंकी या हौज में मेरा एक लोटे पानी से क्या बिगड़ने वाला है उसने सोचा और क्या पता चलता है रात का अंधेरा है उसने जाकर एक लोटा पानी डाल दिया लेकिन राजा को सवेरे आश्चर्य हुआ कि पूरा जो हौज था वो पानी से भरा हुआ था उसमें किसी ने भी दूध नहीं डाला तो उसकी सबकी प्रवृत्ति जो है वो अधर्म की हो गई पाप की हो गई ये मूल जो है उसका आचार्य चरक मानते हैं अत्यादानात जब हम जो हमें चाहिए जो हमारा अधिकार है उससे थोड़ा भी अधिक पाने की कोशिश करते हैं और उपभोग अधिक करने का यत्न करते हैं तो अधिक उपभोग करने का यत्न ही हमें आधार्मिक बनाता फिर क्या होता है फिर वो कहते हैं कि फिर मनुष्य बहुत संग्रह करता है तो सभी संग्रह करने की प्रवृत्ति में लग जाते हैं तो उससे वातावरण में असंतुलन पैदा होता है तो जहां जहां पवित्रता होनी चाहिए चाहे स्थान की जल की वायु की क्योंकि विचार की अपवित्रता से व्यवहार की अपवित्रता हो जाती है और व्यवहार की अपवित्रता से साधनों में अपवित्रता आ जाती है तो वो चाहे अन्न है चाहे पेय है चाहे जल है चाहे वायु है वो सब प्रदूषित हो जाते हैं और ऐसी स्थिति में जो लोग उनका उपयोग करते हैं उनका उनको काम में लाते हैं वो भी सब रोगी हो जाएंगे निर्बल हो जाएंगे मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे तो अधर्म जो है वो संसार में हानि से लेकर मृत्यु तक का कारण बनता है और धर्म जो है जीवन से मोक्ष तक का कारण बनता है ये जो मूल परिस्थितियों में अंतर है यहां सूत्र ने कहा कि भाई इससे अभ्युदय भी होना चाहिए और इससे निश्रेष भी होना चाहिए इसलिए जो मनुष्य धर्म का आचरण करते हैं वो धार्मिक होते हैं और धार्मिक होते हैं तो धर्म के लिए ऐसा कोई स्थान या समय या कार्य नहीं है कि यही करने से धर्म होता है हमको क्या लगता है हमको लगता है गंगा में स्नान कर लिया धर्म हो गया हमको लगता है अमरनाथ के दर्शन कर लिए धर्म हो गया हमको लगते हैं काबा मक्का मदीना हो आए धर्म हो गया हमको लगते हैं रामेश्वरम में जल चढ़ाए धर्म हो गया हमको लगता है गंगा सागर में स्नान कराए धर्म हो गया तो हमने धर्म को स्थान से वस्तु से क्रिया से जोड़ दिया जबकि धर्म विचार से जुड़ने वाली चीज है अर्थात आप करें कुछ भी वो उसमें धर्म होना चाहिए हम वस्तु में धर्म मानते हैं क्रिया में धर्म मानते हैं समय में धर्म मानते हैं कि अमूक समय यह काम करेंगे तो धर्म हो जाएगा चाहे उस समय चोरी कर ले इस समय में हम करेंगे तो धर्म हो जाएगा इस समय स्नान करेंगे तो धर्म हो जाएगा इस जगह पर करेंगे तो धर्म हो जाएगा इस नदी में करेंगे तो धर्म हो जाएगा यदि वैसा करने से क्या हमें धर्म का जो लाभ मिलना चाहिए वो मिलता है क्या यदि वो लाभ मिलता है तो वो चीज धर्म है यदि एक व्यक्ति गंगा स्नान करके पवित्र हो जाता है ईमानदार हो जाता है तो गंगा स्नान करने में कोई बुराई नहीं हम उसे धर्म मान लेंगे वो धर्म होगा लेकिन ईमानदार होने के बजाय मनुष्य अधिक बेईमान हो जाता है तो उसको आप धर्म कैसे कहेंगे धर्म का काम आत्मा से जुड़ा हुआ है और स्नान का काम शरीर से जुड़ा हुआ है हमको शरीर के रोग मिट सकते कहते हैं गंगा का जल पवित्र है शरीर के रोग मिटा सकता है गंगा जल, गंगा का जल शीतल है हमारे अंदर शीतलता पैदा कर सकता है हमारे अंदर प्यास है उसको मिटा सकता है कोई रोग है उसको भी मिटा सकता है लेकिन मेरे पाप हैं उसको कैसे मिटा सकता है मेरे पाप तो मेरे शरीर में नहीं हैं मेरे पाप तो मेरी आत्मा के साथ हैं मेरे शरीर के अंदर के अंदर के अंदर तय में हैं जहां तक इस जल की पहुंच ही नहीं है तो ऐसे जगह पर जाने से ऐसी जगह पर नहाने से ऐसा काम करने से वो अंदर की पवित्रता कैसे आ सकती है इसलिए मनुष्य के अंदर अंदर की पवित्रता आए और अंदर की पवित्रता हम प्राप्त कर सके उसके लिए जो यत्न किया जाए उस यत्न को धर्म कहा है और वो एक समय में नहीं होता एक स्थान पर नहीं होता एक व्यक्ति का नहीं होता वो व्यक्ति एक व्यक्ति भी हो सकता है तो भी उसके अंदर धर्म और अधर्म दोनों हैं उसको चिंतन करना पड़ेगा विचार करना पड़ेगा कि वो क्या करे क्या न करे कब करे कब न करे और यदि वो परिवार या समुदाय या समाज में है तो भी उसके पक्ष और विपक्ष को न्याय अन्याय को हानि लाभ को उचित अनुचित को देखना पड़ेगा इसलिए धर्म का कोई स्थान केवल मंदिर में जाने से धर्म होता है भगवान के मूर्ति के दर्शन करने से धर्म होता है ऐसा नहीं यह धर्म के स्थान तो हैं। वहाँ जाने पर यदि हमारी प्रवृत्ति हमारे विचार वैसे बने हमारे अंदर परोपकार की इच्छा हो हमारे अंदर दान की इच्छा हो हमारे अंदर सेवा की इच्छा हो और हम सेवा की भावना से वहाँ गए हैं तो हमारी जो भावना है उसका लाभ हमें अवश्य मिलेगा लेकिन हम केवल ये समझें कि वहाँ जाने से हमको लाभ मिल जाएगा या उसको देखने से मिल जाएगा या उसको छूने से मिल जाएगा वो संबंध शरीर के हैं उसका आत्मा को कोई लाभ नहीं होने वाला है यहाँ वहाँ जाकर उल्टा भी हो सकता है जाते हैं क्या वहाँ जाकर चोरी करने वाले लोग धार्मिक होते वहाँ जाकर जेब काटने वाले लोग धार्मिक होते हैं इसलिए धर्म जो है वो आत्मा की पवित्रता के लिए आवश्यक है और उससे शरीर का भी लाभ होता है हमारे को धर्म से व्यक्ति परिवार समाज सब लाभान्वित होते हैं ओ oh. र्व शांति शांतिर शांति श्या शांतिरे ओ शांति शांति शा